तो कहना है कि नोएडा का कुछ ऐसा नसीब है कि कितनी भी कोशिश करिए आप जल्दी सबको जरूर इंतजार करने लगाता है ये मुझे भी भी और आपको भी। क्योंकि कोई कि देर हो गई बिना वजह रास्ते में कोई वीआईपी आई पी साहब अगर मुंबई दिल्ली में आ जाए तो सब रास्ते बंद हो जाते है फिर कोई आदमी नहीं करता इसी प्रकार न जाने कितने लोगो को अपना समय बर्बाद करना पड़ता है और आप लोग अगर आप, आप चाहे तो मुझे थोड़े प्रश्न आप पूछ लें जो भी आप चाहें और उसके बाद हम लोग एक दस मिनट के लिए ध्यान करें करेंगे मैं तो उल्टा ही हाल देख रही हूं इसका मतलब कलयुग भी खत्म हो गया भी खत्म हो गया और ये सतयुग आ गया है कृतयुग में परम चैतन्य जो है वो कार्यान्वित होता है ये तो आप जानते हैं कि परम चैतन्य का कार्य शुरू हो गया अगर परम चैतन्य कार्य न करते तो हम इतने लोगों को पार नहीं कर इतनी मदद मिली है कि हजारों लोग भी प्रोग्राम में आ जाएं, तो वो आत्मदर्शन को प्राप्त करते हालांकि हमारे अंदर जो कुंडलिनी है ये अनेक जन्मों से इस दिन का इंतजार कर रही है कि जब अपने आत्म साक्षात्कार को आप प्राप्त हो गए इच्छा, इच्छा मनुष्य की पूरी हो जाती है पर उसकी इच्छा खत्म नहीं होती तो ये शुद्ध इच्छा है जब मनुष्य को ये शुद्ध इच्छा का फल मिल जाता है तब उसके बाद सारी ही गौर हो जाते इसके बारे में हम जानते नहीं बहुतों ने तो कुंडली का नाम भी नहीं सुना बहुत सोचते हैं कि मैं कुंडली देखती जो शादी के वक्त देखी जाती है इतना हमारे यहाँ अज्ञान है इस शास्त्र का ये शास्त्र गुप्त शास्त्र था एक जमाने में लेकिन उसके बाद कितने तो भी लोगों ने इस पर बड़ा व्याख्यान किया है लेकिन अंग्रेजी किताबें पढ़ने से अंग्रेजी भाषा सीखने से अंग्रेजी तहजीब में बह जाने से हमारे देश की जो विशेषता है जो धरोहर है उसको हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की और उसके और हम मुड़े ही नहीं और यह सब अपने शास्त्रों में भी लिखा है उसके अलावा हमारे जो बड़े बड़े कवि हो गए संत कवि हो गए, कविसे मारकंडे स्वामी तो कहते हैं, 14,000 वर्ष पूरे हुए थे उसके बाद कितने ही संतों ने आत्मसाक्षात्कार के बारे में लिखा फिर धीरे धीरे कुंडलिनी के बारे में भी लिखना शुरू किया जिसमें हम कह सकते हैं कि आदिशंकराचार्य ने तो बहुत साफ तरीके से बताया कि आपको कुंडलिनी का जागरण करना चाहिए और कुंडी के जागरण के सिवाय आप परम को पा नहीं सकते सिवा आदि शंकराचार्य जाने के बाद कोई भी ऐसा शंकराचार्य नहीं हुआ जिसने इस ओर लोगों को मोड़ा हो क्योंकि तो शायद किसी को मालूम ही नहीं था कि कुंडी का जागरण कैसा करना चाहिए मंदिर बनाए और पूजा पाठ कर्म दुनिया भर की चीजें शुरू की पर जो वास्तविक चीज है कुंडलिनी का जागरण वो किसी ने भी नहीं किया हाँ कुंडलिनी के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से ज्ञानेश्वरी में छठी अध्याय में बताया इसके अलावा उन्होंने बड़ी सुंदर किताब लिखी है जिसका नाम है अमृता अनुभव और ये किताब तो ऐसी अद्वितीय है के मेरे ख्याल से अध्यात्म पर इतनी गहरी किताब कोई आज तक मैंने देखी है इसके बाद नानक साहब कबीर साहब नामदेव तुकाराम ऐसे अनेक लोगों ने कुंडली के बारे में लिखा पर आश्चर्य की बात है कि दूसरे भी धर्मों में जैसे इस्लाम में ये लिखा गया है कि जब कियामा आएगा इस वक्त आपके पुनरुत्थान का समय आएगा तब आपके हाथ कियामा पर बहुत कुछ उन्होंने लिख रखा कुंडलिनी को उन्होंने कहा और ईसाई धर्म में भी कहा है कि ये ट्री ऑफ लाइफ है और जिस वक्त तुम्हारे अंदर आत्मदर्शन होंगे तब तुम्हारे अंदर परमात्मा का जो दर्शन होगा वो ऐसा लगेगा जैसी कि बहुत सी प्रज्वलित ऐसी दीप और ये होता है कि दिखाई मुझे दिखाई देता है आप लोगों को भी बाद में दिखाई देगा अब इसके बारे में राजा जनक से लेकर के अभी तक हर आदमी ने अपनी तरह से इसको लिखा जैसा समय था जैसी स्थिति लेकिन तब भी ये जनसाधारण को चीज मिल सकती है इसे जनसाधारण प्राप्त कर सकते हैं ऐसा जरूर लिखा गया था लेकिन वो कैसा होगा इसके मामले में कुछ लिखा नहीं है। ज्ञानेश्वर जी ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है उसका नाम है पसायेदान उसमें उन्होंने सहयोग पूरी तरह से वर्णित किया है और पूरी तरह से कहा है कि ऐसे दिन आएंगे वो कहते हैं कि चलिए सहयोगियों के वर्णन करते हैं कि आप चलिए आप कौन है आप जंगल की जंगल है कल्पतरु के कल्पतरु तो आप सब लोग जानते हैं कल्पतरु के आप जंगल की जंगल है आप लोग चलिए और फिर वो कहते हैं कि आप लोग मानी सहयोगी लोग अमृत के भरे हुए ऐसे महासागर हो जो कि बोलते हैं चंद्रमा जैसी आपकी शकल जिसपे कोई लांछन न हो और सूर्य जैसे आप दैवित लेकिन आप में ताप न हो ऐसे आप सोचोगी चलिए चल के ये पसाये दान या अमृत दान सबको दीजिए पर उस पर भी इंग्लैंड में एक कवि हो गया ऐसे तो अनेक कवियों ने लिखा पर एक कवि लुईस करके हुआ है उसने तो साफ साफ सहयोग का प्रोसेषण किस तरह से होगा उसका जुलूस किस तरह से निकला जाएगा यानी हमारा भी वर्णन उसमें वो सौ साल पुराना कर गए उसके अलावा अपने हिंदुस्तान में ही बड़े भारी कवि इनको हम मानते हैं रविंद्रनाथ नाथ उन्होंने गणपति गणपतिपुणे का पूरा वर्णन कर दिया कि भारत के किनारे पर सब देश के लोग आएंगे मां जाग उठी है विश्व की मां जाग उठी है और सब अपनी छोटी छोटी मर्यादाएं भूल करके एक जात हो जाए देखिए कितने बड़े बड़े दृष्टा अपने देश में हो गए रविन्द्र बाबू तो हमारे ही सामने थे और विलियम ब्लेक नाम का एक बड़ा भारी कवि इंग्लैंड में हुआ उन्हें सौ साल पहले लिख दिया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है रघु मुनि रघु मुनि ने अपनी जो किताब नारी ग्रंथ है एक किताब आप जानते हैं कि उन्होंने कुंडलिनी के बारे में लिखी थी जिसो रघु संगीता कहते हैं पर एक किताब उन्होंने नारी ग्रंथ नाम की लिखी है उसमें पूरा सहयोग का वर्णन है कि मनुष्य की कुंडलिन सहज में जागृत होकर के उसकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसके लिए कोई भी ऐसी अस्पताल वगैरह मतलब संस्कृत में दूसरा ही शब्द है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा और बिल्कुल सहजोग का इतना सुंदर वर्णन पता नहीं 14000 की 12000 वर्ष पूर्व ये हुए उन्होंने ये बात कर्जू के लिए गए। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजर है कोई अमेरिका में उनका पढ़ रही थी मैं हैरान हो गई सत्तर साल से ये काम हमने शुरू किया बराबर सत्तर साल से उन्होंने ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा इस तरह से बढ़ेगा इस तरह की कनेक्टिविटी आएगी सब कुछ लिख बहुत आश्चर्य की बात है कि इन लोगों को इतनी चीजें कैसी दिखाई दी लेकिन विलियम ब्लेक ने तो हमारा घर कौन लोग काम करेंगे सब कुछ वर्णित कर दिया जैसे कि खड़े थे वहां और देख रहे थे कि घर किस तरह से बन रहा ये सब होते हुए भी और अनेक इस प्रकार की चीजें हुई है आप लोगों को कभी मौका होगा तो आप देखिएगा कैसे फोटो आए हैं कि जहाँ हमारे हृदय पे ही सूर्य है हमारे हाथ पे सूर्य है पाँव पे चांद है पीछे में चांद सूरज है तरह तरह के प्रकाश सर से निकल रहे हैं और चारों तरफ प्रकाश है कहीं हम बैठे हुए हैं तो उसकी जगह सिर्फ चैतन्य ही चैतन्य इस तरह के अनेक फोटोग्राफ आपके आजकल के कैमरा में आ रहे हैं उसको जरूरी नहीं की कोई बड़ा महंगा कैमरा हो या कोई बड़े पहुंचे फोटोग्राफर एक कोई छोटा सा बच्चा खींच लेता में है इसके अलावा जो जो प्रयोग किए गए सहयोग सह से बीमारियों के या जो जो प्रयोग किए गए एग्रीकल्चर पे या किसी भी चीज पर उस पर इतना ज्यादा यश मिला है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना यश किसी एक सर्वसाधारण बुद्धि के आदमी को मिल सकता है इसका मतलब एक तो है कि हमारे अंदर कुछ तो भी अज्ञान से ढका हुआ था जो खुलना पड़ा खोलना पड़ा और दूसरी बात ये भी है कि हमारे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं सुप्तावस्था में जो कुंडलिनी के जागरण से जागृत हो गई आज आपको मैं यही बताना चाहती हूं कि कुंडलिनी के जागरण से क्या क्या बातें हो जाती हैं पूरा तो बता नहीं पाऊंगी उसके लिए तो एक ग्रंथ लिखना होगा पर आपको थोड़ा थोड़ा कुंडलिनी के जागरण से सर्वप्रथम हमारी ठीक हो जाती है हमें स्वास्थ्य मिल जाता है कैसी भी बीमारी हो मनुष्य स्वास्थ्य पूर्ण होता है पर उसे ध्यान करना पड़ता है उसे बार बार अपनी कुंडलिनी को से ब्रह्मरंद्र का छेदन करवाना पड़ता है उस तरफ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसने थोड़ी सी मेहनत की तो वो उस स्थिति को प्राप्त होता है जिसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं पहले वो निर्विचार होता है उसे कोई विचार नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि विचार नहीं कर सकता पर जब भी चाहे वो विचार कर सकता है और जब भी चाहे वो विचार नहीं करता यानी जो हर समय पागल जैसे हम विचार करते ही रहते हैं एक क्षण भी नहीं रुकते वो सारे ही विचार हमारे ऊपर जो मंडराते रहते हैं वो हट करके एक स्वच्छ आकाश सा हमारा हृदय और हमारी हमारा मस्तिष्क हो जाता है हम फिर जब चाहे तब हम अपचार कर सकते है जब न चाहे नहीं करते और निर्विचार में शांत अपनी शांति में खड़े रहते हैं। अब बहुत से लोगों को मानसिक व्यथा है बहुत से लोग आते हैं उनको डिप्रेशन हो गया मैं तो कल ही कह रही थी कि आप इम्प्रेशन सब पे मारते हो इसलिए फिर डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि आपका इम्प्रेशन लोग मानते नहीं तो फिर आपको डिप्रेशन आ जाता है तो आप इम्प्रेशन ही क्यों लोगों पर मारते पर कुछ कुछ लोगों को डिप्रेशन और भी किसी वजह से आता है उसकी वजह क्या है कौन बच्चा उसकी वजह क्या अब इधर चित्त रखे चित्त देखें एकदम खट से उधर जाता है आप लोगों का इधर देखिए आप इधर देखते हैं पहले बच्चे को ले जाना चाहिए था अगर बच्चा रो रहा है तो कोई तकलीफ है बच्चे को चित्र को जरा आप सही रखें जैसे-जैसे तो हम बोल रहे हैं, कुंडलनी ठीक तो हो जाती है, और अगर हमने थोड़ा सा किया, तो हमेशा के लिए हम ठीक हो जाते हैं फिर हमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती एक साहब ने मुझे कहा कि साहब उनको आ, कैंसर हो गया था उससे तो ठीक हो गया उनको किडनी हो गई तो मैंने कहा कि आप रोज ध्यान करते थे तो उनका कहा हाँ, तो करता ही था मैंने कहा यही तो है आप हंस के कह रहे मतलब यह कि एक मजाक की चीज होगी करना आप एक चीज एक जिम्मेदारी की चीज समझ करके आप करते नहीं थे अगर करते होते तो कभी भी किडनी की शिकायत नहीं और बहुत से लोग जिनको बताया गया था कि आप एक साल में ही मर जाएंगे, एक महीने में ही मर जाएंगे वो अच्छे भले घूम रहे उनको कुछ नहीं हुआ सालों बीत गए अच्छे से घूम रहे जिनकी उम्र बताई गई थी कि आप 50 साल में ही दुनिया से चले जाएंगे तो वो 70, पचहत्तर चली रहे और दिखने में भी इतनी उम्र नहीं लगती बताना पड़ता है कि उनकी इतनी उम्र है जितना आप जोग में कार्य करेंगे जितना आप दुनिया को प्रकाश देंगे उतना ही आपको इससे लाभ होगा आपसे पैसा तो लेना नहीं है ना आप दे सकते हैं आपसे कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ ये चाहिए कि आप अपनी अंत करें और सामूहिक रीति से मिल करके जहां भी आपका सेंटर हो वहां जाएं और वहां जा करके ध्यान धारणा करें इतनी सी बात इससे आपकी जिंदगी विशेष रूप से एक नया रूप धारण कर सकती है तो क्यों न कीजा डॉक्टर नहीं चाहिए दवाइया नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए आराम से आप रह सकते एक खर्चा तो यही बच गया दूसरा खर्चा ऐसा अच्छा है कि जैसे मैंने कहा किसी को मानसिक क्लेश अब अगर किसी स्त्री में मानसिक क्लेश है या पुरुष में मानसिक क्लेश है या उसे कोई आदत है, शराब पीना है जुगार खेलना है पता नहीं क्या क्या आदतें होती दुनिया भर की सिगरेट पान तंबाकू ये वो दुनिया भर की चीज जिसमें कि हम पैसा खर्चा करके अपना नुकसान करते अपना नुकसान और अपने घर वालों का नुकसान और उनके सामने कोई धैर्य भी नहीं रह जाता रह ये सारी आदतें एक साथ छूट जाती मानो कि कोई आदत ही नहीं रहती रह रह। जैसे बहुतों को आदत है सवेरे उठ के चाय पीने की याद ही नहीं रहती चाय पी कि नहीं पी भाई पी की नहीं कुछ पता नहीं पी कि नहीं पी नाश्ता किया कहा किया नाश्ता अच्छा चल जान दो खा लेंगे फिर खाना खाते वक्त भी याद नहीं रहा खाना खाना है तो दो दिन ऐसे बीत जाते पता नहीं चलता खाना खाया कि नहीं खाया और नाश्ता किया कि नहीं अब ये कि हमें इस चीज का शौक है हमें ये चीज अच्छी लगती काफी लोग ऐसे होते हैं कि अब किसी को बेसन के लड्डू अच्छे लगते तो अब सब लोग उनके लिए बेसन के लड्डू लेके चलें क्यों भाई उनको बेसन के लड्डू पसंद है अब वो मरते दम तक उनको बेसन के लड्डू चाहिए और अगर डॉक्टर ने मना कर दिया तो उसी की भूख लेके मरते हैं फिर भूत बन के आते हैं और कहते हैं हमें बेसन के लड्डू तो इस तरह के जो शौक है कि उसको ये अच्छा लगता है उनको ये पसंद है उनको वो पसंद है अपने इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है किसको क्या पसंद है हर आदमी एक दूसरे की में लगा रहता है कि इनको ये चीज पसंद है तो उनको वो चीज पसंद है तो सभी चीज पसंद है और कोई चीज पसंद भी नहीं जो मिले सो तुम खा लेती हो तो मैंने कहा ये बात है भाई हमें तो कुछ याद नहीं रहता हमें क्या चीज पसंद है सो so, इस प्रकार आपकी पसंद और ये आते हैं और जब तक आप अपने समाज में रहते हैं तो ऐसी बातें लोग करते हैं कि साहब मुझे तो बढ़िया घी खाए बगैर खाना ही नहीं खाता मतलब बड़े घमंड से खाए और साहब मैं सुबह दो से दूध पी सकता हूँ अच्छा और क्या क्या आप खा सकते हैं बताइए जिसकी बड़ी घमंड से बताइए और साहब मुझे तो बात ऐसा चाहिए कि चका चक कौन साफ करता है आप क्या मेरी बीबी अच्छा। और खाना वो भी मेरी बीबी आप क्या करते कि नहीं मैं नौकरी करता हूँ सुबह शाम तक और सिर्फ सिगरेट पीता हूं कभी शराब पीता हूं और कभी इधर उधर जरा चला जाता हूँ बस सो ये सब बातें जाके मनुष्य अपनी उपाधेता स को समझता है की मैं क्या, क्या क्या कर सकता अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं इसी तरह से हमारे यहाँ आदमी और औरत जीते हैं आप पार होने के बाद उन्हें लगता है कि पागल है क्या इनके जीवन का कोई अर्थ है कि नहीं है ये ज्यादा आपको विदेश में देखा जाए किसी आप लेक में चले जाइए कोई बोट हो उसमें खड़े घंटों मैंने कहा कर क्या है ये बोट पे बैलेंस अरे मैंने कहा भाई इनको काम और नहीं नहीं लगे कि ये उठा क्या उठा रहे रहे क्या जैसे खड़े हुए बोट को ऐसे पकड़े और घंटों ऐसे तो कोई मछली नहीं कर सकती कोई जानवर नहीं कर सकता ये आदमी है कि क्या है जो कि घंटों अपने एक साथ मुझे जाना है कल जरूर लंदन जाना है मेरे किसी का टिकट मिलना चाहिए वो मेरे हसबैंड के पीछे पड़े मुझे किस तरह से बुकिंग कराई है तीन तीन बार फोन तो मैंने कहा भाई साहब अरे सा, जल्दी क्या अरे शाह मुझे वहां एक बॉल अटेंड करने का डांसिंग उसके लिए मारो धार करने है। उसमें चार घंटे जाके नाचेंगे और पाव दुखा शराब पी के आके पस्त हो जाएंगे लेकिन वो सोचते है कि हमारा जीवन जो है इसी में बहुत विशेष और इस तरह से जीवन को इतना हम बर्बाद करते हैं बात बात में बात बात में कही हमारे हिंदुस्तान में लोग इतने फैशनेबल भी नहीं वहाँ तो एक काटा एक चम्मच एक छुरी इतना नहीं रहता पांच चम्मच उधर, पांच छिया उधर दो तीन चम्मच उधर अब आपको समझ नहीं आता कि क्या क्या खाने का है इतनी सी चीज खाने के लिए दो चम्मच लगाइए कांटे लगाइए फिर दूसरा दीजिए फिर तीसरा दीजिए अभी सीधे से एक थाली लगाओ और खाओ उससे अच्छा ये है कि केले का पत्ता रखो और खाना खाओ सरल बात है उठा केले का पत्ता फेंक दिया काम करो लेकिन नहीं इतना उसमें समय बर्बाद करेंगे और जैसे ही उनके घर आप जाइए तो फौरन बताना शुरू करेंगे कि ये प्लेट फलाने जगह की है ये रॉयल डार्टन की है ये अमका है तमका है और अगर आपके घर आएंगे तो आपको प्लेट उठा के देखेंगे की उसके पीछे क्या लगा आप क्या वो दुकान खाने वाले उसमें कौन सी कंपनी का बना हुआ ये देखेंगे कि कि ये बढ़िया कंपनी का बना है ऐसी चीजों की गुलामी इंसान करता है की कुछ पूछे नहीं और उसमें इतनी ज्यादा शोबाज़ और आपस में इतनी खींचा पानी कॉम्पिटिशन की कुछ पूछे नहीं इस तरह से मनुष्य अपना जीवन इतना बर्बाद आदमी आदमी लोगों का तो तो क्या कहने वो वो तो वो आपसी रस्सी में ही मारे जाते अरे भाई वो कैसे कैसे हो हो गया वो कैसे लोर हो गया उसका कैसा बड़ा हो गया उसका कैसे छोटा हो गया रात दिन उनको ये फिक्रे कि मैं नौकरी में बड़ा कैसे था लेकिन कितना भी बढ़ता गया समाधान तो मैंने देखा नहीं वो जब तक कब्र में नहीं जाता है एक टांग उधर और एक टांगा हो, हो रहा है लेकिन तो भी मेरा और औरतों को दूसरी चीज से फुर्सत को यह है की उसने ऐसे बाल बनाए तो भाई क्यों न बनाओ उसने ऐसे जेवर बनाया तो भाई क्यों ना बनाओ उसका ऐसा है तो वही ऐसे क्यों ना करो कभी मैंने ये नहीं देखा कि आपस में ये भूलना हो कि वो इतना भला मानुस है न भला है मैं क्यों ना भला हो जाऊ ऐसे मैंने किसी को नहीं सुना आज तक नहीं सुना सहयोग में है सहयोग में है सहयोग से बाहर कोई आदमी औरत ऐसा नहीं कहती कि वो इतनी अच्छी औरत है भली औरत है इतनी दाता है इतनी मेहरबान है मैं भी कुछ ऐसा हो जाऊ में भी ऐसे कुछ करूसी इच्छा मैंने किसी को करते देखा और इस तरह से हम अपनी जिंदगी का अर्थ क्या निकालते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं लगता इस जिंदगी को चार चांद लगते हैं जब आप पार हो जाते हैं क्योंकि आपके अंदर से शक्ति बहने लग गई हाथ उठाइए कुंडली नहीं उठा सकते है दूसरों का आप पार करा सकते हैं जीवन का क्रिया आप कर सकते हैं लोगों को इतना दान दे सकते है और उसके लिए पैसा नहीं कौड़ी नहीं कुछ नहीं आपके हाथ के इशारे पर कुंडली न जाने कितने लोगों को आप ठीक कर सकते हैं एक आदमी न जाने क्या से क्या कर सकता है बस वो सोच ले कि अब हम तो हो गए योगी पूरी और इस बात को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारे और ठान ले कि हम तो योगी है और हमारी जाति अलग हो हमारा धर्म ही बिगड़ गया हम तो दूसरे ही धर्म में आ गए जब वो इस बात को ठान लेता है तो एक आदमी काफी है सारे हिंदुस्तान को मचा सकता है अगर मैं ही सब काम कर सकती थी तो मुझे क्या जरूरत थी इतने सहयोगियों को इकट्ठे करने की दरबदर ठोकरे खाने की हर जगह दौड़ दौड़ कर जाने की काम तो आपसे होने वाला है जैसे कि बिजली का स्त्रोत कहीं है लेकिन यहाँ पर तो आपको दीप ही जलाने पड़ते है वो स्त्रोत यहाँ लाने से फायदा क्या उससे क्या लाइट होने वाली ऐसे ही दीप चारों तरफ जलाने पड़ेंगे तभी प्रकाश ठीक से होगा इसी प्रकार आप लोग भी उसी एक स्रोत से प्रकाश पाने वाले दीपक और दीपक को चाहिए आप प्रकाश दें उसके बाद भी आप रो रहे कि मुझे ये चाहिए मुझे अरे अब हो गया अब दो अब देने का काम पहले लेते रहे अब देना सीखो और अपने गौरव को और अपने शक्ति को पहचान आपके अंदर कितनी शक्ति है आप क्या क्या, क्या कर सकते हैं पर अब भी हम देखते हैं बहुत से रोग लोग रोते ही करते हैं माता जी मेरा ऐसा हुआ माता जी मेरा वैसा हुआ मैं कहती हूँ कैसे हो रहा है कुछ लोगों की धड़ से इस समुद्र में गिर जाते हैं और घूल जाते हैं और कुछ लोगों के अभी भी पत्थर जैसे भारी खड़े हुए रो रहे इसकी एक ही वजह है कि आप अभी तक समझे नहीं सहयोग का मतलब आपने अपना भी मतलब नहीं जाना आप समर्था नहीं अपने स्व का अर्थ आपने नहीं जाना इसलिए ऐसी बात हो रही अच्छा अब ये तो थोड़ी सी बाहर की बात हुई कि शारीरिक व्यथा ठीक होती है और मानसिक व्यथा ठीक होती है और आप स्वतंत्र हो जाते हैं स्वतंत्र का दो अर्थ होता है एक तो ये कि आप किसी भी आदत की गुलामी नहीं करते आप कहिए तो जमीन पर सो जाए आप कहिए तो नदी के किनारे सो जाए आप कहिए तो रात भर जग ले जो कहिए उसके लिए शरीर हमारा जो ये हमारा गुलाम है हम इसके गुलाम नहीं शरीर की गुलामी एकदम छूट जाता है और जो रात दिन का चलता है कि अरे भाई मेरे तो पैर में दर्द है मेरे तो सर में दर्द है वो सारे दर्द अपना बोरिया बिस्तर मान के कभी चक्कर हो जाते और आप दूसरों का दर्द दूर करते हैं अब आपके पास ये शक्ति आ जाती कि आप दूसरों का दर्द और स्वतंत्रता का दूसरा एक और अर्थ होता स्व का तंत्र जाना स्व माने आत्मा और आत्मा का तंत्र जानना माने उसका मैकेजम जाना आत्मा का कार्य कैसे करता है उससे हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं जब आत्मा हमारे चित्त में आता है तो हमारे चित्त का क्या हाल होता है ये सब चीज को जानना ही स्वधर्म को जानना है और स्व तंत्र को जानना है ये भी हो जाता है आपने तो अपने को जाना ही नहीं जानने में सबसे बड़ी बात तो आप यही जानिएगा कि आप बहुत शक्तिशाली उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए वाकई में आप ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी को ले जाकर सिंहासन पर बिठाया तो भी वो सोचता है पता नहीं ये क्या चीज है इसपे बिठा दिया मैं सिंहासन पे बैठा हूँ या नहीं और बार बार उठ रहा अब बिराजो राजनी का समय आ गया बिराजो आराम से से शांत अब किसकी है जो तुमको छूले या तुम्हें या तुम्हें तुम्हें सताए परेशान जो सताएगा वो एक दिन के तुम्हारे चरणों में रोएगा और कहेगा बाबा मुझे इस तकलीफ से बचाओ पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों तकलीफ किया तो so इस प्रकार आप परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते है <laughs> और परमात्मा के साम्राज्य में जाने पर बड़ा आश्चर्य होता है कि हर चीज जो आप लेना चाहते हैं तो एकदम से मिल जाती है आपको तो कोई काम करना है तो एकदम बन जाता है आप कहीं बाजार में जाइए तो लोग आपको देख के कटाएंगे बैठे चाय पियेंगे और दूसरों को भगा देंगे नहीं क्या बात नहीं आपकी शक्ल से लग रहा है शक्ल से ही लगने लगता है फिर आपका बोलना चालना इतना प्यारा मधुर हो जाता है गुस्सा तो कभी का ही रफुचक हो जाता है और एक तरह से ना प्रेम भाव और उस प्रेम में एक बड़ा आकर्षण होता है वो आकर्षण ऐसा है कि उसमें किसी प्रकार की होती आकर्षित होता है मनुष्य ऐसे आदमी की तरफ और सोचता है कि इस आदमी में कौन सा ऐसा गुण है इससे मैं उसके तरफ इतना आकर्षित होता कहते हैं कि कस्तूरी का सुगंध अगर आ रहा है तो उसको कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती जिस मनुष्य में प्रज्ञा होती है जिसकी जागरूक चेतना होती है उसके लिए कसम लेने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको ये नहीं कहना पड़ता कि आदमी जागा हो आ, कोई जानबूझकर कि करके आख फूलना चाहे और दूसरी या कोई बेकारी में विरोध करना चाहे झगड़ा करना चाहे ये बात तो so, सोचना चाहिए कि हमारे लिए एक बड़ा भारी नया आयाम जाता है और उस आयाम में हमारे अंदर कलेक्टिव कॉन्सनेसूहिक चेतना आप जानते हैं उस पर कि दूसरे आदमी के कौन से चक्र पकड़ रहे हैं आपके कौन से चक्र पकड़ रहे हैं? और आप अपने से अलग हट जाते आकर कहेंगे माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ रहा है बहुत बहुत इसे ठीक कर माने ये की मुझके अंदर अहम है मैं मुझे अहंकार है मैं अहंकार में आ गया इसका मतलब अहंकार है लेकिन कहेगा माँ मेरे को सरदर आगे माने मैं अहंकार हूँ कोई आदमी ऐसा कहेगा अरे अगर किसी से कहे तुझे अहंकार है तो ऐसा ठिकाना लगाएगा आपको कि बस आपको पता चल जाएगा की अहंकार का नाना आएगी लेकिन मनुष्य खुद ही कहता है की माँ मेरे अंदर ये बात है क्योंकि उसको महसूस होता है उसका एहसास होता है वो जानता है, उसका दुख होता है, उसकी तकलीफ होती है और उससे वो निकलना चाहता है वो अपने ही को जानता है है, और अपना न्याय करता है। यही इसको कहते हैं लास्ट जजमेंट के आखिरी न्याय का समय आ गया अब आप ही अपना न्याय करें, वो किस प्रकार की कि आपके हाथ उ किनारे आपसे बताएंगे कि आपने गलती दूसरों के बारे में बताए लेकिन आप बहुत प्रेम से उनसे बात करके और उनकी तकलीफ निकाल दे सकते हैं उनको बगैर बताए ही निकाल दे सकते और एकदम से आप देखेंगे कि वो आदमी कितना बढ़िया हो आप पहचान भी नहीं पाएंगे, बहुत बार तो ऐसा होता है किसी आदमी को पार करने के बाद अगर मैं उसे साल भर बाद मिलू तो वो मुझे पाँच साल और छोटा लगने लगता है तो मैं पूछती हूँ आपके बड़े भाई साहब आए थे लेकिन आज आप पहली बार तब आए नहीं माता जी इतनी शक्ल पर रोना और एक शोभा आ जाती है। मनुष्य के स्वभाव में इतना परिवर्तन हो जाता है जो मनुष्य कंजूस होता है वो दोनों हाथों से लुटाने लगता है उसी में उसको आनंद आता है जो मनुष्य क्रोधी होता है वो शांत गंभीर समुद्र के तरह गहरा उसकी गहराई को जब जान लेता है अरे मैं इतना गहरा हूँ तो तो जो बबूले उठते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और वो आदमी एक बड़ी शांति गंभीरता लिए हुए हो खड़ा होता है सामने और आप हैरान हो जाते हैं कि ये जो कल इतना कूद रहे थे इनको कौन साफ सुउा साफ साँग नहीं सुर से भय से नहीं कर रहे लेकिन अपनी स्वतंत्रता में ये खड़े हुए हैं अपनी शांति के इरादे। तो जिसे हम कहते हैं कि शांति शांति शांति वो सब हमारे अंदर है और जब वो सुरक्षा और वो शांति हमारे अंदर है, उसके प्रकाश में हम शांति में हैं। अब आप देखिए दुनिया भर में इतने बड़े बड़े संस्थाएं बनाए के जिसे कहते फाउंडेशन ऑफ पीस फलाना टिकाना शांति शांति शांति मन में तो किसी के शांति नहीं सबको तो यही विचार की कि कैसा किसका गला है और उसको क्या आप शांति बनाएगा जिसके हृदय में शांति नहीं है वो काय का फाउंडेशन बना रहे हैं बेकार में झूठ का so इस प्रकार जिस झूठी तसलियों पे वो अपना आयुष बेकार व्यर्थ कर रहा है वो तसलिया असल में असल होती एक छोटी सी बात की आजकल पॉलिटिक्स में झगड़ा की कम्युनिस्ट कौन आए और कैपिटलिस्ट हम कहेंगे कि हम बड़े भारी कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि हमारे पास सारी शक्तियां पास पास तो लेकिन जो हमारे पास में शक्तियां वो बाटे बगैर चैन नहीं आती तो हमसे बढ़ के कोई कम्युनिस्ट है हमसे बढ़ के कोई भी कैपिटलिस्ट ऐसा ही आपका हो जाता है आपने पाने के बाद आपको लगता है कि किसे बातें, किसे दें, ये पेड़ को दें, किसको दें, दें, दे किससे दे, दे, कि कहें कैसे बताएं, और दिल खोल के आप बताते और ऐसी ताकत अंदर से आ जाती है कि मुझे स्वयं आश्चर्य होता है इस प्रकाश में देखो कैसे चमचमा एक हमारे यहाँ मछली पकड़ने वाली जात होती है उसे कहते हैं उसके एक गृह है वो बैंक से नौकरी तो करते पर जात के कोली है और धंधा उनका यही है तो उनके बारे में बता रहे थे कि एक दिन वो होड़ी अपनी नाव लेकर के दूसरे बीच में जा रहे थे और एकदम से घमसान ऊपर से बादल छा था और उसमें से बिजलियां का कर कनेर लग और ऐसा लगा कि अब ये जा नहीं सकते इतना बड़ा तूफान तो बताया लोगों ने कि खड़े हो गए और कहा है देखो तुम बादल बादल सब भट जाओ मैं माँ के काम से जा रहा हो खबरदार मेरे काम में रुकावट आ गई और वो गए उन्होंने पूरा काम किया वहां जाकर के सबसे बातचीत की सबको रियलाइजेशन दिया सब कुछ करके घर पे आए ये छह बजे की बात आ करके जब ग्यारह बजे खाना आना खा कर सोए तो बारह बजे प्रसाद शुरू कर ले आप ठीक है परसों ये शक्तियां आपके अंदर आ सकती लेकिन सबसे जो बड़ी शक्ति आपके अंदर आती है वो प्रेम प्रेम की शक्ति इतनी आल्लाई इतने आल्लाद आई आप नहीं जाते आंखों से आंसू बरसते हैं और ऐसा लगता है कि इस प्रेम के सागर की कितने तो भी है तुषार है जो आंखों से पैर छोटे छोटे से बूढ़ इतना उमड़ता है हृदय और इतना शांत कर देता है जीवन और एक अजीब सी अनोखी सी अनुभूति प्यार की ऐसा सुंदर और मनोरम जीवन बना देता है कि फिर कोई दूसरा आराम अच्छा ही नहीं रहता है बस यही की प्यार ही का आराम हो प्यार ही का देना हो और प्यार ही का खाना हो और कोई भी चीज उसमें अच्छी नहीं आज तक हमने कभी प्यार की शक्ति को तो इस्तेमाल नहीं किया सिर्फ देश की शक्ति को इस्तेमाल किया लोग ऐसा सोच रहे होंगे की माता जी सब बातें करे कौन सी दुनिया करें इसी दुनिया में यही इसी जगह इस नोएडा में ही ये स्वर खड़ा होने वाला और हो गया जिनका हो गया वो आप देख सकते और आप सब मिलकर के ये सुवर्ण युग आने वाला है और इस सुवर्ण युग के आप अधिकारी होंगे और उसमें आप मौज से रहे जो कुछ संक्षिप्त में बताना सो मैंने बता दिया किंतु इसका कितना भी वर्णन किया जाए वो कम है क्योंकि किसी भी चीज के और आप देखते हैं इतना सुंदर यहाँ इन्होंने फूलों का ये मेरे प्यार में बनाया अब मैं देखती हूँ तो मुझे सोच नहीं आता देख देखना मात्र बनता है और जिन्होंने जिस प्यार से बनाया मानो वो सारा प्यार ही आनंद बन के मेरे ऊपर से फूलों और जैसा बाहर चला और कुछ सोचना ही किया और उसी की अनुभूति ले रही हूँ कितने प्यार से मेरे बच्चों ने सजाया है कितने प्यार से उन्होंने एक एक चीज लिखी है और ki वो प्यार क्या शब्दों में बताया जाए या सोचते नहीं ऐसे ही उसका स्वाद आ रहा है उस प्यार का और उस आनंद का स्वाद आ रहा है आपके प्यार का और आनंद का स्वाद हम ले रहे और आप हमारे प्यार और आनंद का स्वाद ऐसी सुंदर मधुर हमारी एक बड़ी सुंदर सभा है और अब एक बड़ी भारी हमें कहना चाहिए कि एक रेस तैयार हो रही है सर इसका भी वर्णन है कि ऐसे लोग संसार में आएंगे और वो आए हैं और सब लोग मिलकर के आप उसको सुदृढ़ करें, उसमें शक्ति भरे उसमें स्वास्थ्य लाए और जो गंदी चीजें हैं एक दूसरों की निंदा करना एक दूसरे का बुरा सोचना एक दूसरों को खींचना चिल्लाना सीखना और कोई सत्ता ढूंढना पैसा ढूंढना सहयोगी बड़ी बेवकुरा so, सहयोगी का व्यवहार उसका बोलना चालना बड़ा सुचारू और सुंदर होना चाहिए उसमे जंगली पनाथाना चला जाना चाहिए और जैसे की पहले तो काटे आते हैं लेकिन काटो से ऊपर जो फूल आते हैं वो कितने सुंदर इसी प्रकार हालांकि हम पहले काटे रहे होंगे लेकिन अब हमें फूल बनना जाना चाहिए और फूलों से फिर फल बन जाना चाहिए और वैसे अपने आप होता है धीरे धीरे आपने व्यवहार में बदलाने लगता है बहुत से लोगों को गुस्सा आना बंद ही हो जाता है तो कहते हैं तेरा गुस्सा कहाँ गया मेरा तो किसी पे रो पड़ेगा मैं तो गुस्सा नहीं करूंगा तो देखते हैं कि उनका रोग बहुत अच्छा पड़ता है लोग सबसे ज्यादा प्यार को मानते हैं इसी के प्यार और दूसरी बात यह है कि आप घड़ी भूल जाते हैं टाइम भूल जाते हैं लेकिन काम पूरे होते रहते काम में खत्म होता जिस वक़्त आपके कुंडलिनी का जागरण होगा उसी वक्त होगा और ऐसे वैसे वक़्त होने ही नहीं वाला अगर हमें देर करनी है तो देर करनी है उसके लिए परेशान होने से क्या करना चलो वो भी बैठे हम भी सोच रहे हैं कि बैठे होंगे सब लोग हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं वो भी हमारा इंतजार में भी बड़ा मजा जिस वक्त होना है उसी वक्त होना उसके लिए परेशान होने की कौन सी बात आखिर हम और समय में भी क्या करते हैं कौन सा विशेष काम करें रहे यहाँ कम से कम सब भाई बहन प्यार से बैठे हुए हैं सब लोग इसके व्यवस्थित शांति से बैठे हुए हैं इससे ज्यादा क्या चाहिए ऐसा समागम आपको आश्चर्य होगा की हर साल सत्तर शादियां होती है सत्तर पचहत्तर शादियां होती है गणपतिपुर में और तीस देशों के लोगों में आपस में शादी होती है उसमें से एक दो शादिया शादियां खराब होती है और वहां ऐसा लगता है की स्वर्ग खड़ा है इतने सब लोग सुंदर दिखाई देते हैं और देखने लायक चीज है सारी आप लोग सब लोग गणपतिपु आइये वहाँ जैसा भी बन पड़ेगा हम लोग वहा इंतजाम करेंगे और जैसा भी रहना पड़े वहा मंडप वगैरह डाल देंगे आराम से रहिए और सुख से रहे वहां ये नहीं देखना चाहिए कि हमें कमरा कौन सा मिला और हमें पलंग कौन सा मिला और चदर कैसी बिछगी दिल्ली वालों को यह बड़ी परेशानी दिल्ली वाले आते हैं तो मुंबई वाले भाग करके गांव में घुस जाते हैं बाबा हमको नहीं रहने का हम नहीं रहना चाहते क्यूँकि हम कहीं हमें रहने भी नहीं देंगे और उल्टे उनको तो हर एक चीज चुकती है वो हमारे यहाँ एक पेशवा थे बाजीराव वो कटक तक से अटक से कटक तक बोलते थे गए थे और उन्होंने एक मस्तानी नाम की औरत से शादी की वो कोई होगी पंजाबी होगी चाहे जात होगी चाहे कोई भी हो तो वो इतनी नाजुक थी कि वो चलती थी तो कहते है कि उनके पैर तो से भी छिल जाते कितनी नाजुक और वहाँ तो महारानी हो चाहे कुछ है हाथ में तलवार लेकर और घोड़े पे बैठे और इनकी तो कमर लचक जाती थी बात बात हो तो वो सब महारानियां देखती थी आकर आ कर के कि ये कौन सी चीज है तो एक जैसा कोई म्यूजियम में पक्षी रखा हो उस प्रकार उनका वर्णन है कि वो कहती थी मैं अगर पान खाती हूँ तो पान की लाली भी मेरे अंदर से दिखाई देगी और ऐसी नजाकत की नमूनी की कुछ पूछे तो वो सोचते थे ये भगवान ने कोई ऐसी अजीब चीज बनाई होगी इस तरह की बिचारी के प्रति बहुत सहन गुजरते थे क्या करें बिचारी का शरीर ही ऐसा है इसकी तो कमर ही लचक जाती तो इसको क्या करें बिचारे को तो बड़ी दया लगती करे वो मराठी औरतें तो बड़ी आप जानते मराठनों को एक से एक होती है अगर आदमी युद्ध से लौट आए तो उसकी गर्दन काट के रख देंगे और नहीं तो ठीक है अगर कोई भी आपने डरपोक पना किया फिर मराठी औरत भूत हो जाती है। तो ये जो थी मेरा लड़का वहां गया और तो इंग्लैंड चला गया अरे मेरा बच्चा वहां ये सब कुछ को मालूम है इंग्लैंड जाना ही पड़ेगा वहां पढ़ना पड़ेगा देश का नाम बढ़ाना पड़ेगा यही हम सब झांकी की रानिया तरह से जीवन एक आदर्श रूप बनता रहा पर आप पता नहीं है कुछ वहां सिंधी लोग आ गए हैं पंजाबी भी आ गए हैं तो आप थोड़े वहां पे कमरे टूटने लग गए so ये सब चीज छूट जाती है एक गीतता एक छूटता एक तरह का मार्गव जिसे कहते हैं माने जो चीज हो कहते वक्त या करते वक्त एक तरह की सुचारू पर आ है पर अगर जरूरत पड़े तो झांच की रानी बन सकते हैं और जरूरत पड़े तो घर गृहस्त्री की ग्रह लक्ष्मी जी बन सकते हैं पुरुषों के लिए भी औरतों का मान करता है स्त्रियों का मान करना और ठीक से उसे रखना बच्चों का मान करना तो जैसे कि यहाँ इधर मैंने देखा है और एक बात बतानी चाहिए कि आदमी लोगों को अपनी लड़की से बहुत प्यार लेकिन अपने दीदी से आश्चर्य की बात है बताओ तो महाराष्ट्र में लोग विश्वास ही नहीं करते कि अपने बीबी से नहीं लड़की से ज्यादा प्यार है वो को क्या हुआ बिटिया को ये दो बिटिया को वो तो ये पता नहीं किस चीज का असर है तो पर्दे का है कि घूमघट का है इसका जो है इसका जो धर्म है वो निभाता है पति है तो पति धर्म है बाप है तो बाप का धर्म है लड़का है तो उसके लिए पिता का धर्म है सबका धर्म पूरे तरह से संतुलित तरीके से चलता है ये ये नहीं कि मेरा बेटा फिर उसकी उसकी बहू बहू तो उसको उसको मार मार के निकाल अब वो भाई तुमसे कोई शादी करी आई है उसको रहन दो। ये सब चीजों का संतुलन आ जाता है और महाराष्ट्र लोगों की जो गंदगी है वो भी निकल जाती है जो कि बड़े अक्खड़ होते उनको किसी से ठीक से बात करना तो आते नहीं कभी जैसे किसी दुकानदार के यहाँ आप जाइए मराठी के पूछ क्या चाहिए आपको नहीं? कोई चंदेरी की साड़ी चाहिए कौन से रंग की चाहिए कोई गुलाबी रंग नहीं हाँ पास भागो कोई भी कोई उसके पास में सिंधी बैठा होगा नहीं तो पंजाबी को बैठा होगा तो कहेगा आओ जी जी बहन माता जी पिताजी सब करके आपको अंदर बुलाएगा ढोल तो पीट पीट के फिर उसके बाद में अच्छे से बिठाएगा फिर उसको बाद चाय देगा तो छीखे ये करिए वो लेजे चंदेरी की साड़ी उसने कभी जिंदगी में देखी भी नहीं पर आपको चार पांच साड़िया टिकाए बगैर आपको निकलने नहीं देते। तो मराठी लोगों में ये बड़ी दोष है इनको बिल्कुल बिजनेस अकल नहीं है बस फड़ा बोल देंगे कि साहब ये नहीं वो नहीं तो ये चीजें आप लोगों से सीखनी है और उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखना है तो शराफत बातचीत का ढंग इसमें एक तरह की खूबसूरती आजाद ये तो बात हमने आपको बाहर का व्यवहार बताया पर, पर अंदर का अपने प्रति जो व्यवहार होता है मनुष्य को अपने आत्मा कोई आपको रुपया दे रहा है साथ आपको दे रहा है क्यों सांप कोई किसी से उधार नहीं लेता कोई किसी का रुपया नहीं मानेगा कोई किसी की बीबी की और नजर पूरी नहीं उसकी आंखें स्वच्छ हो आंखों में स्वच्छता पवित्रता ना कोई औरत की नजर खराब होगी ना कोई आदमी की नजर खराब होगी आपस में इतना शुद्ध रिश्ता बन जाएगा आप सोचे कि विलायत के लोग जिनको शुद्धता क्या चीज है कभी मालूम ही नहीं बिल्कुल उनको ख्याल ही नहीं रहता कि कौन हमारी बहन है और इससे हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए वहाँ तो राखी का त्योहार बड़े से मनाते राखी, राखी है राखी मा रा चाहिए अलेक्सेंडर का किस्सा है कि जब अलेक्सेंडर ने यहाँ चढ़ाई की तो पंजाब में उसको एक राजा ने हरा दिया उस राजा ने जब हरा दिया तो उसको उन्होंने गिरफ्तार करके और पुरु नाम था उनका। पुरु राजा ने उनको गिरफ्तार करके और गिरफ्तार करके और और गिरफ्तार उनसे कहने लगे के अब आप आप जेल में बंद रहिए नहीं तो गुलाम होते उनकी जो अलेक्सेंडर ने हिंदुस्तानी और शायद हिंदुस्तानी औरत बड़ी होशियार थे रक्षा बंधन का दिन पड़ गया तो उसने खाली में एक राखी बांध करके ऊपर कपड़ा डाल के और उनके दरबार में बेच दिया तो, तो, तो हाँ राखी आई है तो तो मेरे साले को मैंने मेरे बहनों ही को मैंने ऐसे बंधक किया कि मैंने क्या कर दिया। गए भागे भागे जेल में उनके सामने नमस्कार किया मुझे माफ कर दीजिए दामा साहब अब जो मेरी बहुत सारा उनके साथ में आदि दे करके और पालकी सही उनको भेज दिया की पालकी भी ले जायी मेरी बहन के लिए और उसके साथ घोड़े हाथी दे करके उनको रवाना है वो घर पे आए तो उनकी बीवी मुस्कुरा रही तो पूछा ये क्या लोग हैं मेरी समझ में आते मेरे जैसे आदमी को क्यों छुट्टी कर दी वो कहा इसलिए आपकी छुट्टी हुई है की। मैंने एक, उनके पास था। तो एक था। आज के दिन जो एक धागा तो उसकी बहन हो जाती अच्छा और फिर कितना भी बड़ा दुश्मन से छोड़ देना पड़ता तो हाँ बराबर है क्योंकि आप तो उनके दामाद हो गए भगवान बचारे थे हिंदुस्तानियों से तो एक धागे पर दुश्मन को को छोड़ते इनका क्या ये तो इतने प्रतीक रूप सब चीज पाते भैया मुझे माफ करो वो चले गए और यहाँ से चंदवरदाई को अपने साथ ले गए और उन्होंने बहुत कुछ और उनका बाबा मुझे नहीं यहाँ पर मैं यहाँ राज्य नहीं कर सकता ये ऐसे वो चीज अब छूट गई है काफी कम हो गयी तो क्यूँकी हमारे अंदर हमारी संवेदना कम हो गयी हम समझते नहीं है कि हमारी संस्कृति में कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी सुंदर इतनी प्यारी उसको हमने अपनाया नहीं और हम अब ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं इस पर बहुत से देश गड्ढे में गिर गए तो हमें तो उस अनंत को प्राप्त करना है और सहयोग में उसी अनंत की प्राप्ति होती है और जब उस आनंद की प्राप्ति होती तो आप उसी में रमान हो जाते हैं और आपको आश्चर्य होता है कि ऐसी एक गवर्नमेंट में आप आ गए हैं कि गवर्नमेंट केवर्मेंट सर्वेंट होते हैं, उसी की नहीं के आपको नौकरी करनी पड़ती लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे होते हैं आप ही की सेवा में सुबह से शाम को तक लगे रहते हैं जो आपको चाहिए आपको जो जरूरत होगी वो हो मिलेगी तो इस प्रकार हमारा एक तो जीवन अत्यंत तो सौंदर्य हो जाता है और सब तरह का अंधकार हमसे हटता जाता है और हम फिर एक नए आयाम में समझते हैं अब ये सब मैंने आपसे कहा कि इतनी बातें होती हैं ये सब मनुष्य प्राप्त करता है ये सामूहिकता आ जाती है सारे देशों में दोस्ती हो जाती है और जो धर्म की और जाति पातिवरी शावरी इस तरह की जितनी गंदी चीजें सब खत्म हो जाती है तो मनुष्य विशाल हो जाता है तो इस विशालता में उतरने के लिए आपको ये जानना चाहिए और आत्मा का स्वरूप सचिद आनंद क्या होता है और होता है। पर आज मेरे ख्याल से जो मैंने आपसे बताया वो यही बात की सहयोग में आने से क्या क्या लाभ होते हैं अब अगर आप चाहे तो मुझे थोड़े प्रश्न आप पूछ ले जो भी आप चाहें और उसके बाद हम लोग एक दस मिनट के लिए ध्यान करें